खुशियों की पुहार लाई की हर दिन त्योहार अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में सिर्फ पुणेरी आवाज में 107.8 सौ खुश रहो खुशियाँ खुश बांटो नमस्कार श्रोतो आप सुन रहे रेडियो सेवन आवाज 107.8 एफएम खुश रहो खुशियाँ बांटो और अभी एक मुलाकात इस कार्यक्रम में जैसे कि हम हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति मत्व को आपके सामने रखते हैं उनकी बातें आप सभी सुनते हैं उनसे इंस्पायर होते हैं लेकिन आज मैं जिनके सामने बैठी हूँ जिनसे बात कर रही हूँ मैं खुद को प्राउड फील कर रही हूँ कि आज मैं उन सर के सामने बैठी हूँ तो सबसे पहले मैं आप सबको उनका नाम बताना चाहूँगी लेकिन वो खुद ही अपना परिचय बताएंगे तो केके अग्रवाल सर मैं बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद दन्य। पहले कर रही हूँ कि आप रेडियो स्टूडियो में अपना थोड़ा सा समय देके इतना अमूल्य समय आपने दिया और हमसे बात कर रहे इसलिए सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में मेरा नाम तो बता दिया गया है जी आ, के, के अग्रवाल जी मेरा बेसिक बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके बाद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा मैंने जो समय बताया सर्विस का हरियाणा में बताया जी सिक्सटी से लेके 95 तक जी और एन आई टी कुरुक्षेत्रा में टीचिंग में जी। और उसके बाद मैंने प्रो वाइस चांसलर हिसार नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी हिसार में बनी थी तो उसमें मुझे प्रति कुलपति का उत्तरदायित्व दिया गया था जी उसके बाद जब दिल्ली सरकार का पहला विश्वविद्यालय बना चंद्रप्रस्त्र विश्वविद्यालय तो उसमें मुझे कुलपति का दायित्व तो दिया गया था और 10 साल में उस पद पर रहा तो मेरा सौभाग्य है कि आ, मेरा लाइफ का जो एक्टिव असाइनमेंट फुल टाइम असाइनमेंट लास्ट था वो बहुत सफल हो आया और इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय 10 साल के अंदर ही इतना ज़्यादा देश के मैप पे आ गया था कि जब एनआईआरएफ का फर्स्ट एडिशन आया तो उसमें उसका ऑल इंडिया रैंक ट्वेंटी था जो कि शायद स्टेट विश्वविद्यालयों में सबसे ऊपर था अच्छा तो मेरा ये मानना है कि यदि आदमी अपना दायित्व तो ठीक से निभाए और समय विपरीत ना हो जी तो वो अपने आप हाँ अनुकूल होता है और फिर चीज़ें साथ देती हैं भगवान भी साथ देता है और बहुत चीज़ें उभर के आती हैं अच्छी अच्छी बहुत अच्छी बात है सर यही बहुत बड़ी कि आपने जीवन का हर एक पल हर एक क्षण आपने इतना अच्छे से सफल किया और यही सफलता आज हम लोग सभी मेरे सामने बहुत बड़े बड़े गेस्ट भी बैठे हैं वो भी देख रहे हैं आज, आज आपको जिस मुकाम पे आप हो और हर एक बच्चा आपको शायद आपसे इंस्पायर ज़रूर होगा आपके इस सफ़र से आपके इस प्रवास से तो जैसे जैसे आज, आज आपने बात बताई कि एटोनॉमी जो हम इसके बारे में आप बात करेंगे कि इसका स्टूडेंट्स हो या जो बिज़नेस के लिए जाने वाले हैं जो उन लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है एटोनॉमी देखिए मैं एटोनोमिक को बिल्कुल परिवार की तरह समझता हूँ जैसे परिवार में बच्चे होते हैं मान लीजिए परिवार में एक लड़की है और एक पेरेंट्स कहते हैं कभी बाहर नहीं जाना और... वो एक एक्सट्रीम है जिससे उस लड़की का कभी व्यक्तित्व नहीं विकास हो सकता और दूसरा परिवार दूसरी एक्स्ट्रीम है जो क्या जहां मर्जी जाओ जो मर्जी करो हाँ। तो वो भी विकास ठीक नहीं होगा तो हमें कहीं मिड पॉइंट तलाशना होता है जो हर परिवार का अलग अलग हो सकता है हर व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है लेकिन वहाँ परफॉर्मेंस मैक्सिमम होता है इसी तरह से अटोनॉमी में एक क्वेश्चन होता है कि कितनी फ्रीडम हमने किस रूप में यूज करनी है जी, अब आपको एग्जामिनेशन की फ्रीडम मिल जाएगी जी, तो जैसे मैंने बोला एक ये भी तरीका है हाँ, कि बच्चों को खुश रखो पढ़ने नहीं दो नंबर दे दो सबको वो भी एक अटोनॉमी का एंगल हो सकता है अच्छा दूसरा ऑटोनोमी का ये भी एंगल हो सकता है जो आप पहले नहीं पढ़ा सकते थे अच्छे अच्छे विषय नए नए विषय हुआ पढ़ाए अच्छा तो बच्चों को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा लगे तो ऑटोनोमी में घर की तरह जैसे पेरेंट्स को ये सोचना पड़ता है कि बच्चे के लॉन्ग टर्म के लिए क्या अच्छा है अच्छा अब बच्चा जब आग के पास जाता है तो आप उसे थप्पड़ लगा के भी पीछे हटाते हो पर्पज थप्पड़ लगाना नहीं होता पर्पज सिर्फ ये होता है कि ये आग में जलना चाहे जीए, तो ऑटोनोमी के बाद हमारा उत्तरदायित्व इतना बढ़ जाता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जीवन में आगे आगे दस बीस तीस साल सफल होते रहे वो जिम्मेवारी मुझे आज ही निभानी है अच्छा और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमारे टीचर्स पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी आती है कि इनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाए नया से नया पढ़ाया जाए नए नए एक्सपेरिमेंट कराए जाए लेबोरेट्री uh, है तो कन्वेंशनल एक्सपेरिमेंट से हटके नए एक्सपेरिमेंट कराए जाए क्योंकि इन बच्चों को बहुत कुछ ऐसा देखना होगा जो हम आज सोच भी नहीं सकते अच्छा। इसलिए इनको इस तरफ बढ़ाना होगा कि अपने आप सोचो अपने आप करो आगे बढ़ो और वही जिम्मेवारी हमारी ऑटोनोमी में आती है तो ऑटोनोमी को उपयोग कैसे करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है अच्छा मीन्स जैसे कि सर आपने बताया स्टूडेंट्स के लिए और जो अभी इसमें है पेरेंट्स पेरेंट्स को को इसका इसका क्या बेनिफिट बेनिफिट हो सकता है? को, तो इसका ही होगा हाँ क्योंकि यदि उनके बच्चे ज्यादा अच्छे भविष्य में इंजीनियर बनते हैं तो उनको ही फायदा है जी जी पेरेंट्स को डायरेक्ट फायदा कुछ नहीं होगा इनडायरेक्ट हाँ। फायदा होगा क्योंकि जैसा मैंने फॉर्मली भी कहा था आज के जो इंजीनियर इस कॉलेज से या कहीं से भी पैदा होंगे उनको लाइफ के प्रोफेशनल सर्विस 30-40 साल होता है जी। आज नॉर्मली ये देखा गया है कि दो ढाई तीन साढ़े तीन साल बाद बच्चा जॉब बदल लेता है हाँ, तो जब अलग अलग जॉब और आज स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि नॉर्मली हर बच्चा लगभग -लग 10 जॉब करेगा अलग अलग अच्छा अपने करियर तो हमें उन दसों की दसों जॉब्स के लिए आज उसको प्रिपेयर करना अच्छा। सिर्फ एक जॉब के लिए नहीं करना जो हमने कैंपस में दिलवा दे है तो दसों की दसों जॉब्स के लिए उसकी तैयारी आज ही करवानी है वो क्या करेगा मुझे नहीं पता लेकिन फिर भी मुझे तैयारी करवानी है अच्छा। उसका तरीका यही होगा कि हम उसे इतना इंडिपेंडेंट बनाएं कि वो अपने आप नई समस्या को समझ के उसके समाधान की तरफ सक्षम हो जाए और ये चैलेंज है हमारे टीचर्स का कि नई प्रॉब्लम सोचना चाहे उसका सोल्यूशन टीचर को भी ना आता हो तो भी अच्छा, फिर भी सोचना और फिर है। भी बच्चों को चैलेंज देना कि कोशिश करो और उसी से जो इकट्ठे मिले जी बहुत अच्छी बात तो इंडायरेक्टली भी पेरेंट्स खुशी होंगे जब मेरा बच्चा इतना बड़ा इंजीनियर होगा लेकिन एटोनोमी जैसे बड़े पैमाने पर सोसाइटी में उसका क्या इफेक्ट होगा सोसाइटी में भी ऑटोनोमी का इफेक्ट अल्टीमेटली अच्छा ही होगा और मेरा अपना ये मानना है जैसे मैंने कहा भी कि ये जो नॉन एफिलिएटेड सिस्टम ऑटोनोम ये सिर्फ भारत बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका अच्छा। और विश्व में कहीं नहीं है यूरोप में कहीं नहीं है अमेरिका में नहीं है कनाडा में नहीं है क्योंकि तो हर जगह ये माना जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में वो ट्रस्ट का रिलेशन होना चाहिए कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ और वो क्या पढ़ना चाहते हैं मैं क्या किस तरह से मैं परीक्षा लेना चाहता हूँ ये मेरा काम है जी। मुझे किसी को ये बताना नहीं चाहिए कि नहीं 30 प्रतिशत इंटरनल होगा 70 एक्सटर्नल होगा इसका क्वेश्चन पेपर पाँच में से आठ में से पाँच होगा तीन यूनिट हो ये सब नहीं अच्छा। मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने कैसे पढ़ाया है और उसका परीक्षा किस तरह से मैक्सिम दिया जा सकता है भी हो सकता है कि मैं एक घंटा बच्चे से बात करूं और तैयार तो होंगे अलग अलग, हो अच्छा। अलग, -अलग में अलग अलग सोल्यूशन कैसे निकलते हैं उसके लिए तैयार होंगे इसमें मेच्योरिटी लेवल हमारा भी बढ़ना पड़ेगा अध्यापकों का भी और छात्रों का लेकिन छात्रों का बढ़ाने की जिम्मेवारी भी हमारी है क्योंकि वो तो पेज पे नहीं तो टीचर की दो आती है इसलिए राइट मीन्स बड़े पैमाने पर सोसाइटी में भी ये सक्सेसफुल और जैसे स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं तो जैसे नेशनल में तो उनको एक्सपीरियंस लेटर जॉब के लिए मिलता ही है क्या इंटरनेशनल बेसिस पर भी उनको एक्सपीरियंस लेटर मिल सकता है जो टेक्नोलॉजी की स्थिति है जी, और नेशनल और इंटरनेशनल में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा जी जी सिर्फ किसी किसी टेक्नोलॉजी में कुछ सालों का फर्क रहता है कई अच्छा, कई में तो कुछ महीने का फर्क रहता है अच्छा, अब आप तो मीडिया से है पहले लोग तो छुपा के भी काम करते थे तो दो चार दिन बाद अखबार में आता था <laughs> अब तो अगले मिनट आता है तो अब जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल में कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहा और जो काम सारे विश्व में हो रहा है वही यहाँ पर हो रहा है सिर्फ ये हो सकता है कि वहाँ थोड़ा तेज़ी से हो रहा हो जी यहाँ थोड़ा धीरे को हो रहा हो क्योंकि तो यहाँ हम लोग एक नेचर से कंजरवेटिव हैं कि यदि मैं चेंज करूँ तो कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा ये हमारे स्वभाव में है पर्टिकुलरली एक्डमिक वर्ल्ड में तो लेकिन ये छोड़ना होगा हमें थोड़ा बोल्डनेस की तरफ जाना होगा चीज़ करके देखें कुछ ठीक होंगे कुछ गलत होंगी और गलती से घबराना नहीं ये बच्चों को सिखाना पड़ेगा मैं हमेशा कहता हूँ मैं तब डांटूंगा टूंगा यदि एक ही गलती तीन बार करोगे तो तीन अलग और... अलग गलतियाँ तीन बार करोगे तो कोई बात नहीं <laughs> तो गलती करना भी आना चाहिए अच्छा। क्योंकि उसी से आगे बढ़ते हैं हमने पढ़ा था एडिसन ने लाइट का बल्ब खोजा और बड़ी आविष्कार माना जाता है दुनिया में लेकिन उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि ये कोई नहीं जानता कि मैंने सतारह मटेरियल ट्राई किए थे बल्लब के लिए जो नहीं चले अच्छा लेकिन मैं इसको सफलता ये मानता हूँ कि अब किसी और को उन सतारह मटेरियल्स का काम नहीं करना अच्छा। तो फेलियर में भी एक बहुत बड़ा लेसन है जी। वो भी हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा फेलियर से डरो नहीं रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तभी बढ़ेगी जी लेकिन एफर्ट जेनुअन हो फेल हो जाओ तो फेलियर से सीखो सफल हो जाओ तो अगला बेंच मार करो बहुत अच्छी बात और जैसे आपसे बात करें तो मुझे लगता है कि वैसे भी सभी जो स्टूडेंट्स अभी सुन रहे हैं उनके अंदर वो इंस्पायर आया ही होगा और आपके सफ़र से तो पहले ही सभी वाकिफ़ ही है लेकिन फिर भी जाते जाते जो जो भी सुनने वाले लिसनर्स हैं उन सभी को आप क्या मैसेज देंगे मेरा मैसेज यही है कि इस देश के युवा होने के नाते इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमारे युवाओं पर है और मैंने सारे विश्व में देखा है कि हमारे युवाओं की जो कैपेबिलिटी है वो किसी से कम नहीं है दो चीज़ जो कम है एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कम है अच्छा विश्व के अदर कंट्रीज के मुकाबले तो हमारे छात्र छात्राओं को अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा आई कैन टू इट और एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं अच्छा। एक जो ये विश्वास करते है आई कैन डू इट और दूसरे जो ये विश्वास करते हैं हाँ। और उसने लिखा, दोनों है। अच्छा। जो विश्वास तो हमें अपने छात्र छात्राओं को आई कैन डू इट के मोल्ड में ले जाना अच्छा। पड़ेगा और कैपेबल है सारे और दूसरा मुझे सिर्फ ये कहना है की एक्टिट्यूड पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है हमने विश्व के बाकी बच्चों से जब भी इंटरेक्ट किया है तो हमने उनमें अपने देश के प्रति अपने यूनिवर्सिटी के प्रति अपने फ्रेंड्स के प्रति एक पॉजिटिव बात करते अक्सर पाया है जी। हमारे यहाँ अक्सर विद्यार्थी नेगेटिव बात करते हैं हाँ, कि भाई मेरे विद्यालय में ये कमी है मेरे विश्वविद्यालय में ये कमी है हमारे देश में ये कमी है तो इसको भी थोड़ा चेंज करके पॉजिटिव एटीच्यूड हर चीज़ के दो पहले होते हैं हाँ, हमने देखना कौन सा हो तो मेरे हिसाब से इस देश के युवाओं को दो ही जरूरत है अपने ऊपर आत्मविश्वास बढ़ाओ और चीज़ों को पॉजिटिव एंगल से देखना ज़्यादा शुरू करो तो भारत को विश्व में सबसे ऊपर पहुंचना है वो हो जाएगा इसमें कोई मुझे शक नहीं बहुत ही सुंदर ऐसा मैसेज सभी युवाओं के लिए आज सर ने दिया और शायद मेरे ख्याल से खुद से ही शुरुआत हम करेंगे आज से कि हम अपने अंदर का कॉन्फिडेंस हमेशा ही जागरूक रखेंगे क्योंकि सर जैसे मुझे पता है कि दो कॉन्फिडेंस एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक और कॉन्फिडेंस तो हम अपने अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात द्दन्वार, करके द्दन्वार, रेडियो पुनेरि आवाज़ में आप आए अपना इतना कीमती समय हम लोगों के लिए दिया बहुत बहुत धन्यवाद सर थैंक यू धन्यवाद बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगा बात करके इससे यदि कुछ युवाओं को फायदा होता है तो मैं ये समझूंगा नहीं बहुत फायदा और इतना समय दिया। आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एफ एम खुश रहो खुशिया बांटू आइए आइए दरवाजे पे क्यों खड़े है अंदर आइए ये घर है मुस्कुराहट का यहाँ बस्ती है खुशिया ये है पुनेरी आवाज एक सौ सात दशमलव आठ खुश रहो खुशियाँ बांटो।